अशित ने कुछ पल तक सोचने के बाद कहा अच्छा हम लोग अगर किसी मेथड से यह साबित कर दे कि अशोकन उस रात मर्डर सीन पर था तो तो हो सकता है कि वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा मुझे लगता है इससे कुछ नहीं होने वाला विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वो साला बहुत चलाक है उसने पहले ही सारा खेल खत्म कर दिया होगा उसने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा की पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करेगी ये साला सिगरेट पी पी के हम लोगों को ही बेवकूफ बना गया अच्छा एक बात तो है आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेंज केस नहीं देखा अशोक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इसके साथ ही उसने अब तक अशोकन का फोन ट्रेस करते हुए उसके लोकेशन का पता लगा लिया था अशोकन इस वक्त त्रिवेंद्रम पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ था शायद सीनियर ऑफिसर पी के मधु सही कह रहे थे अशोकन अभी भी कल शाम को मछली मार्केट में हुई फाइट वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था सर अगर ऐसा है तो हम लोग अब क्या करेंगे हर्षित ने बेहद चिंतित होते हुए कहा हमें कम से कम उसके घर की तलाशी तो लेनी चाहिए क्या पता हमें उसके घर से कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस मिल जाए हो सकता है कि वो केमिकल या कुछ और जिसका इस्तेमाल उसने मर्डर करने में किया था नहीं जब तक हम लोग उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं कलेक्ट कर लेते तब तक हमें उससे ये सब चीजें छुपा कर रखनी होगी वरना विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वरना हमारे पास कोई मौका नहीं रहेगा हर्षित को तुरंत ही विक्रांत की बात समझ में आ गयी उसने विक्रांत की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा तो सर आप उससे अकेले डील कर लेंगे। तुम, तुम मुझे समझते क्या हो विक्रांत ने हर्षित की तरफ अपनी छोटी करते हुए कहा अशोकन जैसे बहत्तर लोगों को मैं चुटकी बजाते निपटा सकता हूँ बस मैं काम थोड़ा तरीके से करना चाहता हूँ अगर मुझे उसके साथ गेम खेलना हो तो फिर मुझसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है एक सेकेंड में मैं उसे रास्ते पर ला सकता हूँ बस आगे तुम थोड़ा ध्यान रखना अगर अशोक ने वाकई में मर्डर किया है तो फिर मैं उसके मुंह से ऐसी जरूर कबूल करवा लूंगा क्योंकि अब विक्रांत का गोल सेट हो चुका था तो विक्रांत और हर्षित ने आगे का प्लान बनाना शुरू कर दिया इस वक्त विक्रांत ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अपनी टीम को तैयार करना शुरू कर दिया उसने अनुष्का हर्ष और प्रोफेसर चौटाला को फोन करके उन्हें भी सारी सिचुएशन समझा दिया विक्रांत ने सिर्फ उन्ही लोगों को इस केस के बारे में बताया जिसके ऊपर उसे विश्वास था जब विक्रांत ने उन लोगों को केस के बारे में बताया तो फिर उनके पैरों तले जमीन खिसक गयी एक बार के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर अशोकन इस तरह का काम कर सकते हैं हालांकि, जब विक्रांत ने सारी चीजें सबूत और गवाह के साथ उन लोगों को समझाई तो फिर उन्हें यकीन हो गया हर्ष ने विक्रांत ऐसी कहा की वो इंस्पेक्टर अशोकन के घर जाकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा जब उस के गुख्ता वही फोरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर चौटाला इस नार्कोटिक फार्मूले के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे जिससे उस लड़की की माँ ने बिजनेसमैन का मर्डर किया था इसके साथ ही प्रोफेसर चौटाला ये भी पता लगाएंगे की कहीं वही पॉजन तो नहीं है जिसका इस्तेमाल यहाँ वर्कला बीच पर भी कतल के द्वारा इस्तेमाल किया गया था वहीं हर्षित को इंस्पेक्टर के बैकग्राउंड का का इन्वेस्टिगेशन करने काम दिया गया था हर्षित इंस्पेक्टर अशोकन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए नए क्लू ढूंढने की कोशिश करेगा अब तक विकांत किसी भी क्राइम केस को सोल्व करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका था अपने इन्वेस्टिगेशन में जब उसे ये पता लग जाता है की उसका टारगेट कौन है तो फिर वो बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेता है फिर वो चाहे कितना भी डिफिकल्ट टारगेट हो, विक्रांत किसी भी हालत में सच्चाई सामने ला कर ही रहता है सभी ने अपना अपना काम शुरू कर दिया जैसे ही इन लोगों ने इंस्पेक्टर अशोकन को टारगेट में रखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो फिर उन्हें एक के बाद एक नए क्लू मिलने शुरू हो गए सबसे पहले तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर चोटालन ने अपडेट दिया उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि जिस पॉइजन का इस्तेमाल उस लड़की की मां ने बिजनेसमैन को मारने के लिए किया था उसी पॉइजन का इस्तेमाल वर्कला आइलैंड पर भी कातिल द्वारा किया गया था यही नहीं कातिल ने न सिर्फ उसी पॉइजन का इस्तेमाल किया था बल्कि उस पॉइजन को बनाने के लिए जिन दो केमिकल्स का इस्तेमाल किया था उन्हें ठीक उसी रेशो में लिया गया था जिस रेशो में उस लड़की की माँ ने किया था चौटाला साहब ने बताया कि इस नारकोटिक फार्मूले का इस्तेमाल हॉस्पिटल में भी किया जाता है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम थी इस वजह से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया तैयार तो करना पड़ेगा और इसे मैनुअली बनाने के लिए दोनों ही केमिकल्स का सेम बैच का होना जरूरी है इसके साथ ही प्रोफेसर चौटाला ने वर्कला बीच के विक्टिम्स की बॉडी में मिले पॉइन के डोजेज को भी चेक किया था उसका टेस्ट करने के बाद पता चला कि विक्टिम की डेड बॉडी में जो पॉइजन मिला था वो एक्सपायरी डेट का भी था ऐसे में इस बात की और ज्यादा पुष्टि हो गई थी कि ये सेम वही था जो कि उस लड़की की माँ ने चोरी करते समय बिजनेसमैन को मारने के लिए इस्तेमाल किया था ऐसे में इस बात के भी चांसेस और ज्यादा बढ़ गए थे की इंस्पेक्टर अशोकन ने ही उस पॉइन को अपने पास छुपा रख लिया था और फिर वर्कला बीच आरोप भी फिल्म क्रू के लोगो का मर्डर करने के लिए उसने उसी पॉइजन का इस्तेमाल किया था हालांकि सिर्फ पॉइजन का मिल जाना ही पर्याप्त सबूत नहीं था इससे ये लोग सिर्फ इतना प्रूफ कर सकते थे कि वहाँ चोर द्वारा बिजनेसमैन को मारने के लिए जिस पॉइजन का इस्तेमाल किया गया था उसी पॉइजन का इस्तेमाल फिल्म क्रू के लोगों को भी मारने के लिए किया गया था लेकिन अभी इनके हाथ में ऐसा कोई एविडेंस नहीं लगा था जिसकी मदद ऐसी वो ये साबित कर सके की अशोक नहीं उस पॉइजन को चुराया था और अशोकन ने ही उस पॉयजन का इस्तेमाल करते हुए वर्कला बीच पर मर्डर किया था ऐसे में अभी इंस्पेक्टर अशोकन को कातिल साबित करने के लिए विक्रांत और उसकी टीम को काफी एविडेंस हासिल करने की जरूरत है सर हर्ष ने फोन पर बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा मैं अशोकन के पुराने घर पहुंच गया हूं। लेकिन यहाँ उसको जानने वाले ज्यादा लोग मौजूद नहीं है मुझे उसके कुछ पुराने पड़ोसी मिले हैं। उन लोगों ने बताया कि इंस्पेक्टर अशोकन अपनी मां को लेकर कई साल पहले यहाँ से निकल गए थे और तब से वो लौटकर कर यहाँ आया ही नहीं ओ, पुराना घर छोड़ दिया अपनी मां को भी साथ लेकर निकल गया अच्छा उनके पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी थी ना अभी तक वो जिंदा है विक्रांत ने बेहद उत्सुकता से सवाल किया फिर उधर से हर्ष ने जवाब दिया अब उसके पड़ोसी तो यही बता रहे है की अशोकन अपनी माँ के साथ पुराना घर छोड़ गया था और हाँ अशोकन की माँ उसके पिता की दूसरी वाइफ थी उसके बाप का नाम कुछ दिनेश ऐसा कुछ था उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी फिर इसी वजह से उसने अपनी दूसरी शादी अशोकन की माँ से किया था उसके घर के आसपास रहने वालों ने बताया कि अशोकन को उसकी माँ अपने साथ लेकर आई हुई थी तब वो बहुत छोटा था मतलब दिनेश उसका असली बाप नहीं था इसके बाद उसने आगे विक्रांत को बताया कि उसके घर के आस रहने वालों ने मुझे बताया है अशोकन के सौतेला बाप दिनेश अब जिंदा था तभी अशोकन अपनी माँ के साथ उसके घर को छोड़कर चला गया था और अशोकन के घर छोड़कर जाने के बाद दिनेश की तबीयत खराब हो गई थी और फिर उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी विक्रांत कुछ पल तक सोचने लगा और फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा ये बताओ इंस्पेक्टर अशोकन की माँ का क्या नाम था पता नहीं उसके पड़ोसियों ने बस इतना बताया था कि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी मुझे तो उसका सरनेम भी नहीं पता हर्ष का सर मैंने चेक किया मुझे जहाँ तक लग रहा है इंस्पेक्टर अशोकन की जिस माँ की मौत हुई है उसकी नेचुरल मदर नहीं थी बल्कि वो दिनेश की पहली पत्नी थी तो हो सकता है कि अशोकन की असली माँ अभी तक जिंदा हो